अग्निनायी अश्नवत्षमेविवे दिवे दिवे सं वीरव इस मंत्र में कितनी विभक्तियां हैं जी उस नहीं आपके पास पहला तो है तृतीय विभक्ति अग्निना दूसरी विभक्ति है दूसरा रईम ये कौन सी विभक्ति है द्वितीय और अश्नवत नहीं ये क्रिया है अश्नवत् पोषम ये क्या हो गई एवा हो गया अब वे हो गया और दिवे दिवे ये भी अव्यय ही है यह सप्तमी हो सकती है यश समम ये दोनों क्या है द्वितीय विभक्ति के हैं तो एक तो हो गई तृतीया और दूसरी हो गई द्वितीय तीसरी हो गई सप्तमी तीन विभक्तियों में सारा मंत्र बटा हुआ है तो मंत्र का अर्थ किस प्रकार से करेंगे तीन विभक्तियों के क्या अर्थ होते हैं उसको पहले देख लो तृतीय विभक्ति का अर्थ हो गया, हो गया। से हो गया और द्वितीय का हो गया को, को हो गया और सप्तमी में हो गया तो इस में इसको इसके द्वारा और क्रिया हो गई करना में तो अग्नि के द्वारा अग्निना, अग्नि के द्वारा अग्नि के माध्यम से द्वितीय हो गई रईम हो गया यशसम वीरवत्तम हो गया और पोषण इतने सारे को दिवे दिवे प्रतिदिन हो गया और अश्नवत प्राप्त करें तो मंत्र का अर्थ हो गया कि नहीं क्या हुआ अर्थ मंत्र का सबसे पहले ले लो सप्तमी का मंत्र का जब हम चिंतन कर रहे होते हैं ना तो उस समय हमारे सामने मंत्र का भावार्थ होना चाहिए क्योंकि चिंतन जो होता है वो अगले अर्थों के लिए होता है जितना अर्थ वर्तमान है ना वो तो है ही उस पर चिंतन नहीं होता है चिंतन होता है उससे जो जुड़े हुए और अर्थ हैं क्या क्या हो सकते हैं वो चिंतन का विषय होता है तो उसके लिए क्या हुआ आधार पहले से चाहिए अपने पास उस आधार पर खड़ा होकर आगे देखेंगे अब तब वो देखेगा ना आगे क्या है खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं आगे कैसे दिखेगा वो तो अगला चिंतन करने के लिए मंत्र का जो भी भाव है वो हमको उपस्थित रहना चाहिए उस भाव के आधार पर अब हम आगे जाएंगे और आगे जाने का मतलब क्या होता है मंत्र में जितना भी वर्तमान अर्थ है उस वर्तमान अर्थ को अपने जीवन से यानी क्रिया से जोड़ना है क्रिया से मतलब अपने प्रयोजन से प्रयोजन हमारा लक्ष्य है और मंत्र में जितना कहा हुआ है वो हमारा आधार है तो दो बिंदु हो गए एक तो हमारा जो भी वर्तमान का स्तर ए, एक बिंदु हो गया और मंत्र में जो कुछ कहा गया है ये दूसरा बिंदु है तो इन दो बिंदुओं में क्या करनी है एक रेखा खींचनी है बस सरल रेखा खींचते हैं ना तो उसके लिए क्या करना होता है दो बिंदु चाहिए ना हाँ तीन बिंदु यदि बना देते हैं तो रेखा हर सीधी होगी टेडी नहीं होगी तब निश्चित हो जाएगी मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है लेकिन तीसरी रेखा अगर नहीं है तो आपकी दिशा निश्चित नहीं होगी दो बिंदु में दिशा निश्चित नहीं होती है यहाँ से शुरू किया कहीं भी चले जाएंगे ख़त्म करेंगे इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं लेकिन तीन बिंदु हो गए तो अब नहीं जाएँगे इधर उधर दूसरे पर जाना है दूसरे के अनुकूल ही तीसरा रहेगा इस कारण से वो निश्चित हो जाता है रास्ता तीन बिंदु होते हैं रेखा करने के लिए तो अपने को भी तीन ही काम करने होते हैं एक तो जहां हम खड़े हैं वो आधार लेना होता है हमारा स्तर जो भी है दूसरा बिंदु होता है जो कहा गया है मंत्र में या कहीं भी शब्द प्रमाण में कहा गया वो अंतिम बिंदु हो गया अब तीसरे बिंदु का निर्धारण करना होता है बस वो हमारे साधन होते हैं इन तीनों का यदि समन्वय हो गया तो समझिए हमको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी नहीं समन्वय हुआ तो नहीं होगी तो मंत्रार्थ करने के लिए या चिंतन करने के लिए ये आधार होता है अपने इसी आधार पर हम इसका अर्थ करते हैं इसको बढ़ाने के लिए पहले अपने पास शब्दार्थ होना चाहिए तो शब्दार्थ कोई कठिन नहीं हुआ करता है संस्कृत के हिंदी यदि जानते हैं तो इतने शब्दार्थ कठिन नहीं होते हैं और वो शब्दार्थ हमारे व्यवहारिक वाले होने चाहिए तो पहले ये देख लो कि व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया हुआ है पहला अर्थ जो लेंगे वो वही वाला लेंगे जो हमारे व्यवहार में है लेकिन उससे अगर नहीं बात बनी तो अब बदलेंगे उसका अर्थ लेकिन पहला अर्थ वही आएगा जो हमसे संबद्ध है या प्रत्यक्ष है व्यवहार में है वो प्रसिद्ध है जो अर्थ पहले अर्थ वही लेना है वो नहीं लागू हो रहा है तीनों में समन्वय नहीं हो पा रहा है तो फिर अर्थ को बदलना होता है तो अग्निना का मतलब यहां होगा ये वाले अग्नि तो नहीं होगी क्योंकि ये अग्नि हमको कुछ देती तो है नहीं इससे तो हम कुछ लेना होता है हर चीज और इसके अपने हैं गुणकर्म सीमित हैं तो यहां चूंकि उपासना प्रकरण है मंत्र हमारे लिए स्तुति प्रार्थना उपासना का है तो स्तुति प्रार्थना उपासना में अग्नि नहीं आता है पदार्थ ये उपासना के योगी कभी नहीं हुआ करता है तो इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे ये अर्थ नहीं लेना है अपने को कभी भी छोड़ दो कोई बात नहीं चलने दो अग्नि से सीधा अर्थ हम चुकी उपासना में बैठे हैं स्तुति उपासना प्रार्थना उपासना करने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए उपास्य होता ही नहीं है तो ये नहीं आना चाहिए बुद्धि में उपासना से विरुद्ध है ये तो ये अर्थ तो नहीं बैठेगा सामान्य पहला अर्थ तो बनेगा ये लेकिन जब समन्वय हम करने लगे कि हम तो उपासना के लिए हैं, उस से हमको ये चीज लेनी है तो इसलिए ये अर्थ नहीं बनेगा तो और क्या हो सकता है फिर तो उसके लिए कि अगले जो शब्द किए हैं ना प्रयोग उसके साथ तुलना करके देखेंगे इतनी सारी उपलब्धियां हमको किससे होती है किसके अनुकूल विशेषण है तो अग्न अर्थ करने का माध्यम तो यही रहेगा अग्नि के द्वारा तो अग्नि के द्वारा अग्नि के माध्यम से अग्नि के साथ तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं वो अर्थ बराबर ही पड़ेगा यहाँ उनके माध्यम से उसके सामने या उसके द्वारा यहां ले लेना है रहीम अष्नबत पहले क्रिया को ले लीजिए। क्रिया में है कि अपनी प्राप्ति बताई हुई है कि इसको मैं प्राप्त करूं तो सीधी सी बात है वो चीज हमारे पास अभी नहीं है ये चीज हमको प्राप्त करनी है तो अब ये हो गया कि किसके साथ मुझे क्या करना है दो निश्चित हो गए काम तो अपने को करना होगा लेकिन हम करना किसके साथ है अग्नि के साथ हमें जो प्राप्ति करनी है वो किसके माध्यम से अग्नि के माध्यम से करनी है तो अपने को और अग्नि को यहां समन्वय भी बैठाना होगा जिसके साथ हमको काम करना पड़ता है तो अब क्या करना दोनों में विसंगति करके काम होता है या संगति लगा के काम होता है संगति करनी पड़ती है ना दो मिलके केवल कहा काम करते हैं विरोधी होकर युद के युद्ध के मैदान में वहां संगति लगाने की जरूरत नहीं होती है वो भी जुड़ते हैं दोनों लेकिन वो एक को नष्ट करने के लिए जुड़ते हैं बाकी जगह जो जुड़ना होता है वो विरोध भावना से नहीं जुड़ा जा सकता है निर्माण के लिए कभी भी विरोध होकर के नहीं जुड़ सकते विनाश होने करने के लिए जुड़ सकते हैं विरोधी भाव से दो जुड़ जाते हैं विनाश करना हो तो निर्माण करना हो तो विरोधी भाव से नहीं जुड़ सकते तो अब चूंकि अपने को करना है ये प्राप्ति करनी है और ईश्वर के साथ अग्नि के साथ करनी है तो पहले अपने को इस स्तर का बना लेना पड़ेगा कि मैं उसके अनुकूल हो जाऊं उसके द्वारा सिद्ध होना है ये काम तो हमको उसके प्रति अब समर्पित होना होगा उसके अनुकूल हम हो जाएं किसी के साथ आपको भेजा जा रहा है कि इसके साथ जाओ ये काम करना है वो आपसे बड़ा है तो तत्काल क्या सोचते हैं आप अब करना ही पड़ेगा ना यानी बुद्धि हमारी तत्काल बन जाती है ना ऐसे हमको होना है अगर ऐसी बुद्धि नहीं बनाएंगे तो चल नहीं सकते हैं जाके तो जैसे व्यवहार में हम अपने से बड़े के साथ अगर कुछ काम करना होता है तो अपने आप को तत्काल बदल लेते हैं मान लेते हैं समझौता कर लेते हैं भले विरोध होता है तो भी उस चीज को अब नहीं करेंगे ना प्रकट तो जैसे यहाँ हम अपनी बुद्धि बना लेती है बना लेते हैं अपने से ऊपर वालों के साथ यदि काम करना है तो हमें उसके प्रति विनम्र रहना ही पड़ेगा तो अब यहाँ अग्निनाथ चूंकि हमको प्राप्त करने वाले हम हैं और अग्नि ईश्वर के साथ करने हमको प्राप्ति तो ईश्वर के अनुकूल हमें झट होना पड़ेगा हमारी बुद्धि तत्काल हो जानी चाहिए कि मुझे उसके अनुकूल होना है नहीं तो काम नहीं बनेगा आगे तो अब ये अर्थ हम क्या करेंगे व्यवहार से लेंगे इतना कि इसके साथ मुझे तो इसके साथ में जो जो प्रश्न जहां पर होता है उस सारे प्रसंग जुड़ जाएंगे यहां पर साथ में काम करना है तो साथ में काम करने के लिए जितने भी नियम होते हैं एक बार सारे नियम आ जाएंगे और दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा वही नियम काम करेगा बराबर ही तो ये इसका भाव हो गया शब्दार्थ पहले रहेगा इसके साथ ये करना है ये आ, अर्थ हो गया इसका भाव मतलब तो अब होगा कि करना क्या है काम तो करना है लेकिन काम तो कुछ होता है ना ऐसे तो होता नहीं कुछ कर रहा है तो कुछ तो कर ही रहा होगा क्योंकि क्रिया हर समय किसी कर्म में हुआ करती है कर्म का मतलब कोई वस्तु वस्तु में संयोग विभाग तोड़ फोड़ जो भी होगा तोड़ना बनाना संयोग विभाग ये करना होता है तो जिसके अंदर संयोग विभाग होता है वो कर्म होता है हर समय कर्म हर समय वही होगा जिसमें संयोग या विभाग करते हैं कहीं भी आप देखिए कुछ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो आगे रहेगा ना और उसमें फिर करते हैं तो क्या करते हैं अभी संविदा लगा रहे थे तो क्या हो रहा था इसमें एक से उठाया दूसरी जगह रखा अब उसमें जो गलती सारी हो रही थी वो क्यों हो रही थी संबंध तो कर रहे थे सामान्य लेकिन जिस संबंध में आपस में नहीं था संविधाओं का यानी कितनी दूरी पर होनी चाहिए और कौन किसको सहन करेगा अगला रखेंगे तो नीचे वाला सहन करेगा कि नहीं ये अभी नहीं संतुलन किया था अगर इतना संतुलन कर लेते कि दूरी इसकी इतनी होनी चाहिए और एक अगली लकड़ी को पिछले वाली संभाल ले गिरे नहीं दो काम वहां करना था तो संबंध करते समय संबंध का जो स्तर होगा किन जो होना चाहिए वो समझ में आ गया तो काम हो जाएगा और नहीं वो आया है तो वही काम बिगड़ता है किसको किसके साथ जोड़ना है ये समझ में आ गया तो काम हो गया क्योंकि काम और कुछ भी नहीं होता है केवल संबंधी करना होता है लेकिन किसको किसके साथ करना होता है ये जानने में विशेष होता है संयोग विभाग करना है ये सामान्य है लेकिन किस स्तर से किसका किसके साथ करना है ये हर समय विशेष होगा ये जानने की चीज होती है ये इससे नहीं मिलेगा ये तो वही अपनी बुद्धि केवल चलेगी कि अब इतनी दूरी चाहिए इतनी मोटी चाहिए इतनी पतली चाहिए ये ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये वहां देख करके होगा तो ऐसे ही अब यहाँ जो भी होगा हम काम करने जा रहे हैं तो किसी में कर्म करेंगे हम प्राप्त करेंगे ना तो उसके लिए अब बुद्धि अपने को चलेगी कि मुझे ईश्वर के साथ प्राप्त करना है तो अब आएगा आगे की क्या करना है मैं प्राप्त उसके लिए अब फिर बता दिया किसको हम प्राप्त करें रईम अग्निना ना रईम अश्नवत अग्नि के द्वारा अग्नि के माध्यम से ईश्वर के माध्यम से हम रई को प्राप्त करें रई का मतलब होता है यहां अब लेना है कि जो कुछ प्राप्ति है ना वही ही रई है जो प्राप्त करेंगे यानी कि हम फालतू तो चीज को तो नहीं चाहते हैं ना कभी जिसकी हमको अपेक्षा होती है जिसके बिना जीवन अवरुद्ध हो रहा है केवल उसी के तो चाहते हैं ना और अन्य अतिरिक्त को तो हम चाहेंगे नहीं कभी तो जो कुछ भी चाहना होता है वो एक प्रकार से रही होता है हर चीज रही है जितना हमारे लिए प्राप्त है वो सारे के सारे रही है तो ये क्या है सामान्य अर्थ कि प्राप्त करने की जो भी चीज होगी वो रही है लेकिन अब होगा कि प्राप्त किसके द्वारा कर रहे हैं देने वाला कौन है आप राष्ट्रपति से जाकर झाड़ू तो नहीं मांगे ना कभी मुझे एक झाड़ू दर्जन दे दो ऐसा तो नहीं होगा ना तो वहा अब उसके स्तर की वस्तु चाहिए फिर ये जो रई है वो ईश्वर और हमारे बीच की चीज होनी चाहिए ईश्वर से चूंकि हम मान रहे हैं मांग रहे हैं और उसके साथ इसका उत्पादन कर रहे हैं तो इस्पादन उत्पादन भी तो उसके स्तर के स्तर का होना चाहिए ना इन साधारण के स्तर वाला नहीं हो गया तो ऐसा रई होना चाहिए ये अपने को करना पड़ेगा मंत्र में तो बता दिया हम रई की प्राप्ति करें लेकिन रई कैसी होनी चाहिए जो अग्नि के साथ समन्वय की हुई होगी ऐसी रई होनी चाहिए थोड़ा सा उसको और बताया सामान्य रूप से पोषम एवं दिवे दिवे वो रई कैसी होनी चाहिए जो पोषक हो गए पुष्टि देने वाला होगा हमारे लिए तो सामान्य रूप से तो सारे रही पुष्टि देने वाले ही होते हैं क्योंकि प्राप्ति जो हम कर रहे हैं वो अपने को पुष्ट करने के लिए तो करेंगे ना तो रही तो अपने आप होता ही है पुष्ट करने के लिए लेकिन फिर भी अब उसमें विशेषता डाली कि केवल प्राप्ति नहीं है ये भरना भरना नहीं होता है ये हमारा पोषण वाला होना चाहिए और पोषण भी हो कब दिवे दिवे यानी प्रतिदिन एक बार हमने जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया अब वो वस्तु हमारे लिए रोज उत्तरोत्तर ही हमारे लिए पुष्टि करने वाली होनी चाहिए ऐसी वस्तु चाहिए जो कि रोज हमको पुष्ट करेगी तो अब ये अपने को ढोड़ना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है यो नहीं मंत्र में अब ये नहीं देगा रोज हमको पुष्ट करके प्रत्यक्ष का विषय हो जाता है रोज जिससे पुष्टि होनी है कि ऐसी कोई अब हम यहां ढूंढेंगे पोषण एवा दिवे दिवे प्रतिदिन क्या होना चाहिए वो पोषण देने वाला रही हो और इसके साथ और भी विशेषण कहा यशम यश को भी देने वाला होना चाहिए वो और वीरवत्र वा, बीर वाला वीरत्व वाला और वीरत्व वाला नहीं सबसे सर्वाधिक वीरत्व वाला तो अब रही है उसके तीन विशेषण हो गए एक तो वीरत्व को देने वाला हो यश को देने वाला हो और पुष्टि करने वाला हो और वो भी प्रतिदिन ऐसी वस्तु यहाँ पर मांगी हुई है इसमें ईश्वर से कि हमको प्रशंसा भी मिले और वीरता भी मिले और अपनी पुष्टि भी हो ऐसी चीज़ हम कहाँ क्या करें ईश्वर के माध्यम से प्राप्त करें इतना मंत्र में बता दिया गया तो इतना शब्दार्थ हमारे पास उपस्थित रहेगा कि ईश्वर ईश्वर के के द्वारा या के साथ हम पुष्टि करने वाला प्रतिदिन पुष्टि करने वाला वीरता को प्राप्त कराने वाला और यशस्वी धन की प्राप्ति करें अब ये तीनों चीजें कहा मिलेगी ये करना पड़ेगा ये अपनी बुद्धि से होगा व्याख्या कार्या तो करेगा या फिर अपने को चाहिए और दूसरा होता है कि हमको अपनी चीजें चाहिए बस सीधा अर्थ जो करना होगा वो हमको क्या चाहिए यहां पर हम अभी बैठे हुए तो हमको रॉकेट तो नहीं चाहिए ना कोई रॉकेट दे रहा है तो उसका क्या करेंगे अभी वो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है कोई आपको कहेगी लो मैं एक रेलगाड़ी दे रहा हूँ आपको तो क्या करेंगे उसका यद्यपि तो उसके अपने अपने प्रयोजन है वहां पर जहां भी होता है कोई वस्तु निरर्थक नहीं हुआ करती अपने अपने प्रयोजन होता है लेकिन ये भी देखना है कि हमको है कि नहीं सीधा संबंध से तो ये ऐसी चीजें चाहिए इतनी लेकिन मुझे चाहिए तो मेरे पास ऐसी चीज आनी चाहिए जो कि हमको वीरता भी, भी यश भी देने वाली हो और पुष्टि देने वाली हो तो इसमें देखिए कि जो पुष्टि देने वाली चीज होती है तो अच्छी चीज है तो अच्छी चीज कभी निंदनीय होती नहीं है अगर वो अच्छी है तो प्रशंसनीय होगी लेकिन प्रशंसा कैसे हो जाती है प्रशंसा का मतलब होता है जब दूसरे को पता लगना प्रशंसा है मेरे पास अच्छी चीज है ना वही की वही वस्तु रहेगी लेकिन जब अपने पास में केवल है तो वो प्रशंसनीय नहीं है लेकिन पड़ोसी को पता लग गया ना इसके पास वो चीज है अब वही वस्तु क्या हो गई प्रशंसनीय हो गई चीज में अंतर नहीं आया है उसके स्वरूप में वो तो जितनी थी उतनी रह जाएगी ना हजार आदमी जान जाए तो भी उतनी रहेगी वो लेकिन जैसे जैसे दूसरे के कानों में जाती जाएगी वो बात कि ये वस्तु इसके पास है वैसी वैसी क्या होगी वो प्रशंसनीय होगी तो प्रशंसा अलग से कुछ नहीं है वस्तु का अपना ही स्वरूप जो है ना उतना ही है केवल दूसरों को पता होना चाहिए तो इससे इतनी बात निकलेगी केवल कि जो बस्तु मेरे लिए उपयोगी है ऐसी ही उपयोगिता दूसरों के लिए भी है कि नहीं उसमें अगर दूसरे के लिए भी उपयोगी नहीं होगी ना तो वो भी प्रशंसा नहीं करेगा फिर प्रशंसा करने वाला हर समय चाहता है मेरे पास भी हो ये तभी प्रशंसा करता है नहीं तो नहीं करता है पड़ोसी हमारी प्रशंसा इसलिए कर रहा होता है कि उस चीज की अपेक्षा उसको भी दिखाई देती है और है ही नहीं उसके पास तो बस उसको बोलना पड़ रहा है कि इसके पास ये चीज है यानी अपने अंदर वो कमी देख रहा है भी उस चीज की मुझे भी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा ये तो प्रशंसा करने में वो ही भाव अपना ही जो होता है ना अंदर उसको वो प्रकट करता है बस तो मुख्य चीज यहां लेने की अपने लिए जैसे उपयोगी है ऐसे दूसरे के लिए उपयोगी होनी चाहिए तो ऐसी कोई चीज हमारे पास हो जो मेरे लिए भी हो ही हो दूसरे के भी काम आएगी हो तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती जैसे अन, है जैसे स्वस्थ स्वास्थ्य है स्वास्थ्य अपने लिए उपयोगी होता और दूसरे के पास जाए तो उसके भी हो जाएगी विद्या है विद्या में से अब कौन सी विद्या होगी आध्यात्मिक विद्या है जैसे आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है ये क्या होगा सभी के लिए बराबर होती उपयोगी हो किसी भी भौतिक पदार्थ का जो ज्ञान है ना सभी के लिए बराबर उपयोगी नहीं है जैसे अभी आया उदाहरण हमारे लिए रॉकेट है तो रॉकेट के बारे में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक ज्ञान है लेकिन वो किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है उपयोगी कुछ नहीं करेगा उसको और नहीं भी जाने तो कोई अंतर नहीं आना उसको उसके जीवन में काम नहीं आएगा यानी हम पूरे जीवन भी रॉकेट पर नहीं बैठेंगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला अपना तो ऐसा जो ज्ञान है वो सबके लिए उपयोगी नहीं है कार चलाना आता है ये अच्छी बात है लेकिन सभी को आए ये जरूरी नहीं है जिसको नहीं आता है कार चलाना वो अपना बैठ के रोते रहे कि हाय मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया ऐसा नहीं होगा तो जहां जहां ये होता हो कि किसी व्यक्ति को उस चीज की उपलब्धि होने पर भी उसका जीवन बाधित नहीं होता है तो वो क्या हुआ सार्वजनिक रूप से प्रशंसित वस्तु नहीं है क्योंकि प्रशंसा केवल वो करता है जिसको उसकी अपेक्षा होती है जिसको नहीं होती वो कभी प्रशंसा नहीं करता है दूसरे की हम नहीं करते हैं ना एक विद्वान दूसरे विद्वान की नहीं करता है उल्टा कि उसको बगा दिया जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा वो तो निंदा करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करता है जो संयोजक होता है वो प्रशंसा करता है ना वक्ता की क्योंकि उसको बुलाना होता है उसका अपना भी प्रसिद्धि करनी होती है और दूसरे की करनी होती है तो वो तो निंदा नहीं करेगा लेकिन जिसको लेना देना नहीं वो प्रशंसा नहीं करेगा तो सीधी सी बात है प्रशंसा वहां की जाती है जहाँ हमको अपेक्षा होती है उस विषय की तो ऐसा विषय होना चाहिए जो सभी के लिए उपयोगी है तो ज्ञान होगा ज्ञान एक ऐसी वस्तु होती है जो सभी के लिए होती है उपयोगी जड़ जड़ों को छोड़ दीजिए जड़ों के लिए नहीं होगी लेकिन चेतन जितना भी है सबके लिए उपयोगी होगी आत्मा की विद्या है परमात्मा की विद्या है तो कह सकते हैं तो होता है प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है इसके बिना वो सदा दुखी रहेगा ही उसका दुख नहीं जाएगा अन्य वस्तुओं के लिए वो नहीं भी जाना तो उससे उसके दुख में नहीं आन, ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है लेकिन इसको यदि नहीं जानता है तो निश्चय से उसका दुख बचा ही रहेगा अभी उसको पता नहीं चल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए तो उसके बारे में अभी उसको दुख नहीं होगा जैसे एक कटोरा लेके बैठा हुआ है ना तो उसको यदि कहेंगे देखो ये हवाई का टिकट है पर तुम्हे नहीं दूंगा तो इसका उससे कोई दुख नहीं होगा लेकिन जो हवाई जहाज पर बैठने के लिए पंक्ति में खड़ा है बहुत बड़ा सेठ है उसको कह दो कि आपको नहीं मिलेगा टिकट तो पांच दिन तक नींद नहीं आएगी उसको तो सभी के लिए हर अवस्था में हर चीज नहीं होती उपयोगी तो जहां उपयोगी नहीं उसका दुख भी नहीं होगा कटोरी वाले को हवाई जहाज का टिकट यदि नहीं मिलता है तो उसका कोई दुख नहीं होता उसको लेकिन एक रुपया कोई नहीं दे उसके उसमें अब दुखी होगा वहाँ दुख उसको होता है करोड़ रुपए का दुख नहीं होता है पहले ऐसा कई कहानियाँ आपने पढ़ी होगी कि रिक्शे वाले से किसी ने क्या किया ना कोई रिक्शा व गया उसके साथ तो उसका बटुआ छूट गया तो उसने बटुआ उसके घर पहुँचा दिया वापस लेकिन पहुँच करके तीन रुपया जो उसका किराया था उसके लिए खो लड़ाओ मेरे तीन रुपए क्यों नहीं थे दुष्ट आदमी होता है ऐसे वो दिन उसके साथ मतलब कुछ झगड़ा किया लेकिन उसमें दस हजार रुपये के ओ थे बटुए में उसको चुपचाप उसने दे दिया था ये लोग भी सुनने आ गए क्या आज तो ये क्या है वो अपेक्षा है वो नहीं माना कि ये मेरे काम की चीज अभी है इसलिए उसको उसने विषय नहीं बनाया विषय नहीं बनाने से उसको अंतरकरण में अंतर नहीं आया है और ये पैसा उसका जो था तीन ये उसका सीधा विषय बना हुआ है इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता वो तो ऐसा ही होता है कि जिन पदार्थों की ये हमको अपेक्षा होती है लेकिन अभी ज्ञान नहीं होता है ना उस बारे में तो उसके बारे में हम चिंता नहीं करते लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं भी करेंगे तो अभी काम चलेगा तो ऐसी चीजों को यहां छोड़ देना है बस यहां हमको लेना है कि ईश्वर का ज्ञान जैसे है। धार्मिकता एक ऐसी वस्तु है। धार्मिकता एक ऐसी वस्तु है जो कि हमको प्रतिदिन सुख देने वाला होता है विद्या आ गई धन आ गया बल आ गया सब कुछ आ गया लेकिन अगर उसके साथ धार्मिकता नहीं जुड़ी है तो सारा क्या होगा प्रतिदिन दुखदायी होगी वस्तु बहुत अधिक धन प्राप्त करने के बाद भी वो धन अगर धार्मिकता से नहीं जुड़ी तो वो सुख नहीं देगी अब धार्मिकता यदि आई तो वो निरंतर सुख देता चला जाएगा नहीं आई है तो दुख देता चला जाएगा तो ऐसे अब यहां इन्हीं चीजों को लेना होगा यहां पर इसलिए अंत में इन्होंने कहा ना <coughs> आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यंत सुखी रहू ये अत्यंत सब जो ये प्रतिदिन का है वाचक निरंतर अत्यंत मान लगातार तो उस लगातार के लिए क्या है यह वस्तु यहां पर धर्म है तो ऐसी इन चीजों को भी प्राप्त करेंगे लेकिन मुख्य अर्थ इसका भी निकलेगा भावार्थ कि इनके साथ साथ हमको धर्म भी उत्पन्न करते जाना है रई को धन को धन में आप जो भी ले लेंगे विद्या भी आएगा बल भी आएगा अः वस्तु भी आएगा द्रव्य सब कुछ आ जाएगा लेकिन उनके साथ साथ हमें उनके प्रयोग की जो है मर्यादा वो भी साथ साथ हमें होनी चाहिए यहां केवल वो मर्यादा का नाम नहीं लिया है बस अन्य चीजों को गिना दिया लेकिन ये चीज अपनी ओर से अब जोड़नी होगी ये जुड़ेगा तो मंत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा तो इस तरह से अब क्या होगा ईश्वर के सामने जब भी हम उपासना करेंगे तो अपने को वही धर्मात्मा ही बनाना होगा इसका सार ही निकलेगा कि हम ईश्वर के सामने अपने को अर्ष में धर्मात्मा बनाएं उसके लिए अब होगा कि दोषों को छोड़ना है वो अलग प्रकरण में जाएगा तो इस तरह से मंत्रों के अर्थ भावार्थ करते रहेंगे तो स्तुति प्रार्थना उपासना ऐसी बनती जाती है